संक्षिप्त महाभारत आश्वेधिक पर्व अग्नि के स्वरूप अग्निहोत्र की विधि तथा उसके महात्म का वर्णन युधिष्ठि ने पूछा देवदेवेश्वर ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों को किस प्रकार पवन करना चाहिए अग्नि के कितने भेद हैं उनके पृथक पृथक स्वरूप क्या है किस अग्नि का कहाँ स्थान है अग्निहोत्री पुरुष किस अग्नि से हवन करके किस लोक को प्राप्त होता है पूर्व में अग्निहोत्र का निमित्त क्या था देवताओं के लिए किस प्रकार हवन किया जाता है और कैसे उनकी तृप्ति होती है अग्निहोत्री को किस गति की प्राप्ति होती है यदि तीनों अग्नियों के स्वरूप को न जानकर उनमें अविधि पूर्वक हवन किया जाए अथवा उनकी उपासना में त्रुटि रह जाए तो वे त्रिविध अग्नि अग्निहोत्री का क्या अनिष्ट करते हैं तथा जिसने अग्नि का परित्याग कर दिया हो वह पापात्मा किस योनी में जन्म लेता है ये सारी बातें संक्षेप में मुझे सुनाइए क्योंकि मैं भक्ति भाव से आपकी शरण में आया हूँ भगवान आप सर्वज्ञ हैं, सबसे महान हैं, अतः आपको मैं नमस्कार करता हूँ भगवान ने कहा राजन इस महान पुण्य दायक और परम धर्म रूपी अमृत का वर्णन सुनो यह धर्मपरायण अग्निहोत्री ब्राह्मणों को भवसागर से पार कर देता है मैंने सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा रूप से संपूर्ण लोगों की सृष्टि की और लोगों की भलाई के लिए अपने मुख से सर्वप्रथम अग्नि को प्रकट किया इस प्रकार अग्नि तत्व मेरे द्वारा सब भूतों के आगे उत्पन्न हुआ है इसलिए पुराणों की ज्ञाता मनीषी विद्वान उसे अग्नि कहते हैं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 कहा गया है यह अग्नि संपूर्ण भूतों का स्वरूप और देवताओं का मुख है अन्न पचाने के कारण इसे करते हैं। इसकी उपासना होती है, है। इसलिए यह कहा गया आहुति शब्द से सबका बोध होता है उस सर्वस्वरूप आहुति में अग्नि का आवश्य अर्थात निवास है अतः ब्रह्मवादी पुरुषों ने उसे अवसथ्य बतलाया है जिस ब्राह्मण के यहाँ धर्म के अनुसार पंच महायज्ञों का अनुष्ठान होता है वह चंद्रमंडल के मध्य में होकर को प्राप्त होता है इंद्रियों और मन बुद्धि पर रखने वाले सिद्ध महर्षिगण अग्नि की आराधना में तत्पर रहने के कारण ही देवताओं के स्वरूप को प्राप्त हुए हैं दूसरे विद्वान अवसथ्य अग्नि ही पंचाग्नि कहते हैं क्योंकि उसी में पंच महायज्ञों की स्थिति है स्थाली पाक तथा गृह कर्म गृह सब इसी में प्रतिष्ठित है कर्म का आधार होने के के कारण इसे गृहपति भी कहते हैं। कुछ के मत में उपासन, सभ्य और पचन नामक अग्नि भी यही है ऐसा ही मेरा भी मत है राजन अब एकाग्रचित्त चित्त होकर अग्निहोत्र का प्रकार सुनो गुण के अनुसार नाम धारण करने वाले जो अग्नि है उनके संबंध में यहाँ कुछ बातें बताई जाती है यह जिस अग्नि में प्रतिष्ठित है वही गर्भपत्य अग्नि के नाम से प्रसिद्ध है जो अग्नि यजमान को दक्षिणा मार्ग से स्वर्ग में ले जाता है उसे ब्राह्मण लोग दक्षिणाग्नि कहते हैं आहूति शब्द सर्व का वाचक है और हवन नाम है हव्य का सब प्रकार के हव्य को स्वीकार करने वाला वन ही आहवनी अग्नि कहलाता है जिस आवसत्य नामक मूल अग्नि में ब्राह्मण विधि पूर्वक हवन करता है उसी को पचनाग्नि भी कहते हैं उन अग्नियों की सभा में स्थित रहने वाला एक और अग्नि है जो सभ्य कहलाता है आवसत्य नाम वाला जो प्रथम अग्नि है वह प्रजापति का स्वरूप है गार्भपत्य अग्नि ब्रह्मा का स्वरूप है क्योंकि ब्रह्मा जी ही उसका प्रादुर्भाव हुआ है और यह दक्षिणाग्नि रुद्र स्वरूप है होम के आरम्भ से लेकर अंत तक जिसके मुख में आहुति डाली जाती है वह आह्वरणीय अग्नि स्वयं मैं हूँ सभ्य नामक जो पंच अग्नि है वह स्वामी कार्तिकेय का स्वरूप है पृथ्वी गर्भपत्याग्नि अंतरिक्ष दक्षिणाग्नि और स्वर्ग आभ्णी अग्नि है इस प्रकार के अग्नि के तीन भेद माने गए हैं गर्भपत्य अग्नि गोलाकार है क्योंकि उसकी स्वरूप भूता पृथ्वी गोल है अंतरिक्ष का आकार अर्धचंद्र के समान है इसलिए दक्षिणाग्नि भी वैसा ही माना गया है स्वर्गलोक निर्मल निरामय और चौकोना है इसलिए आह्वानीय अग्नि भी चौकोना ही बतलाया गया है जो गार्भपत्य अग्नि में हवन करता है वह पृथ्वी पर विजय पाता है दक्षिणाग्नि में हवन करने वाला पुरुष अंतरिक्ष को जीत लेता है किंतु जो यज्ञों में, में सब ओर से अग्नि के मुख में हवन किया जाता है इसलिए वह अत्यंत कांत्यमान अग्नि आह्वनी संज्ञा को प्राप्त होता है अग्निहोत्र अथवा अन्य यज्ञों में होम के आरंभ से ही अग्नि अग्नि के के भीतर आहुति डाली जाती है, है, इसलिए भी उसे आहुनी कहते हैं। जो द्विज आवस्थ्य नावक मूल में करता वह अपनी पत्नी के साथ जाकर आनंद भोगता है तथा वह समस्त अग्नियों का प्रिय हो जाता है अवसथ्य अग्नि में जो होम किया जाता है उसको अग्निहोत्र कहते हैं वह हो अर्थात दुख से यजमान का त्राण करता है इसलिए अग्निहोत्र कहा गया है आत्मवे विद्वानों ने आत्मिक और ये तीन प्रकार के दुख बतलाए हैं विधिवत होम करने पर अग्नि इन तीनों प्रकार के दुखों से यजमान का त्राण करता है इसलिए उस कर्म को वेद में अग्निहोत्र नाम दिया गया है विश्वविदाता ब्रह्मा जी ने ही सबसे पहले अग्निहोत्र को प्रकट किया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 तीनों वेदों के मंत्रों के के के मंत्रों मंत्रों से अग्निहोत्र अग्निहोत्र की प्रवित्ति होती है। ऋग्वेद और के पवित्र मंत्रों, तथा सूत्रों द्वारा ब्राह्मण का स्वरूप समझना चाहिए तथा वह वेद के योनि रूप है इसलिए ब्राह्मण को बसंत ऋतु में अग्नि की स्थापना करनी चाहिए जो बसंत ऋतु में अग्न्याधान करता है उस ब्राह्मण की श्रीवृद्धि होती है तथा उसका वैदिक ज्ञान भी बढ़ता है छत्री के लिए ग्रीष्म ऋतु में अग्न्याधान करना श्रेष्ठ माना गया है जो क्षत्रि ग्रीष्म ऋतु में अग्नि स्थापना करता है उसकी संपत्ति प्रजा पशु धन तेज बल और यश की अभिवृद्धि होती है काल की रात्रि साक्षात वैश्य का स्वरूप है इसलिए वैश्य को शरत ऋतु में अग्नि का आधान करना चाहिए जो व्यक्ति शरद ऋतु में अग्नि स्थापना करता है उसकी संपत्ति प्रजा आयु पशु और धन की वृद्धि होती है सब प्रकार के रस घी आदि स्निग्ध पदार्थ सुगंधित द्रव्य रत्न मणि सुवर्ण और लोहा इन सब की उत्पत्ति अग्निहोत्र के ही लिए हुई है अग्निहोत्र को ही जानने के लिए आयुर्वेद धनुर्वेद मीमांसा विस्तृत न्याय शास्त्र और धर्मशास्त्र का निर्माण किया गया है छंद शिक्षा कल्प व्याकरण ज्योतिष शास्त्र और निरुक्त भी अग्निहोत्र के ही लिए रचे गए हैं इतिहास पुराण, गाथा, उपनिषद और अथर्ववेद के कर्म भी अग्निहोत्र के लिए ही है तिथि नक्षत्र योग मुहूर्त और करण रूप काल का ज्ञान प्राप्त करने के लिए पूर्व काल में ज्योतिष शास्त्र का निर्माण हुआ है ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद के मंत्रों के छंद का ज्ञान प्राप्त करने के लिए तथा और विकल्प के निराकरण के पूर्वक उनका अर्थ समझने के लिए शास्त्र की की रचना गई है। वर्ण अक्षर और पदों के अर्थ का संधि और लिंग का तथा नाम और धातु का विवेक होने के लिए पूर्व काल में व्याकरण शास्त्र का प्रनयन हुआ है योपवेदी और यज्ञ का स्वरूप जानने के लिए प्रोक्षण और श्रवण चारू पकाना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 ऋषियों ने निरुक्त की रचना की है यज्ञ की वेदी बनाने तथा अन्य सामग्रियों को धारण करने के लिए ब्रह्मा जी ने पृथ्वी की सृष्टि की है संविधा और धूप बनाने के लिए वनस्पतियों की रचना की रचना है जो ब्राह्मण मंत्रों का विनियोग यज्ञीय पदार्थों का प्रोक्षण पकाना दर्श और पौर्ण मास के अंग भूत अनुयाज और प्रयाज वायु देवता का स्तमन साम के उद्घाता का कर्म प्रतिप्रस्थाता का कर्म दक्षिणा स्नान तिकाल पूजन उचित स्थान पर देवताओं को नैवेद्य अर्पण करना, देवताओं का आवाहन, विसर्जन और भविष्य तैयार करने आदि कर्मों को नहीं जानते वे अंधकार से भरे हुए खोर रौरव नरक में पड़ते हैं स्वर्ण और चांदी ये यज्ञ के पात्र और कलश बनाने का काम लेने के लिए पैदा हुए है कुशों की उत्पत्ति हवन कुंड के चारों ओर फैलाने और राक्षसों से यज्ञ की रक्षा करने के लिए हुई है यज्ञ तथा पूजा का कार्य करने के लिए ब्राह्मणों का प्रादुर्भाव हुआ है सबकी रक्षा के लिए क्षत्रिय की सृष्टि की गई है कृषि रक्षा और वाणिज्य आदि जीविका का साधन जुटाने के लिए वैश्यों की उत्पत्ति हुई है और तीनों वर्णों की सेवा के लिए ब्रह्मा जी ने शुद्रों की उत्पत्ति की है इस प्रकार संपूर्ण जगत अग्निहोत्र के लिए ही रचे गए हैं जो मनुष्य से आच्छादित होने के कारण इस बात को नहीं जानते वे रौरव नरक नाम से प्रसिद्ध भयानक नरक में पड़ते हैं तथा उससे छूटने पर उनका कृमि अर्थात कीड़े की योनि में जन्म होता है जो द्विज विधि पूर्वक अग्निहोत्र का सेवन करते हैं उनके द्वारा दान होम यज्ञ और अध्यापन ये समस्त कर्म पूर्ण हो जाते हैं इसी प्रकार ब्राह्मणों के द्वारा जो यज्ञ करने बगीचे लगाने और कुएं खुदवाने आदि के कार्य होते हैं उन सब के पुण्य को लेकर मैं सूर्य मंडल में स्थापित कर रहा कर देता हूं। मेरे द्वारा स्थापित किए हुए संसार के पुण्य और अग्निहोत्रियों के सुकृत को सूर्य देव धारण किए रहते हैं अग्निहोत्री पुरुष वर्ग में जाकर अग्निहोत्र के पुण्य फल का उपभोग करते हैं और संपूर्ण भूतों के प्रलय होने तक वे देवताओं के समान रूप धारण करके वहां निवास करते हैं कपटपूर्वक वीरों की हत्या करने वाले दुराचारी मनुष्य दरिद्र अंगहीन और रोगी होकर शुद्ध योनि में जन्म लेते हैं यही गति अग्निहोत्र का त्याग करने वालों की भी होती है इसीलिए जो द्विज परदेश में न रहते हों और ऊर्ज गति को प्राप्त करना चाहते हो उन्हें प्रतिदिन विधि पूर्वक अग्निहोत्र करना चाहिए अग्निहोत्र को अपने आत्मा के समान समझकर कभी भी उसका अपमान या एक के लिए भी त्याग नहीं करना चाहिए जो बाल्यकाल से से ही अग्निहोत्र का सेवन करते और शुद्र के अन्न से सदा दूर रहते हैं, जिन पर क्रोध और लोभ का प्रभाव नहीं पड़ता जो प्रतिदिन प्रातः काल स्नान करके जितेन्द्रीय भाव से विधवत अग्निहोत्र का अनुष्ठान करते अतिथि की सेवा में लगे रहते तथा शांत भाव से रहकर दोनों समय मेरा ध्यान करते हैं वे सूर्य मंडल को भेद कर मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं जहां से पुनः इस संसार में नहीं लौटना पड़ता वे उदयकालीन सूर्य के समान कांतिमान विमानों पर बैठकर कर अपनी स्त्री सहित मेरे लोक में जाते हैं और बाल सूर्य के समान तेजस्वी होकर इच्छानुसार रूप धारण करते तथा जहाँ चाहते वहाँ विचरते रहते हैं इतना ही नहीं ईश्वरीय गुणों से संपन्न होकर वे वहाँ अपनी मौज के अनुसार किरणाएं करते रहते हैं पांडुनंदन अग्निहोत्रियों की ऐसी ही विभूति होती है इस संसार में कुछ मूर्ख मनुष्य श्रुति पर दोषारोपण करते हुए उसकी निंदा करते हैं तथा उसे प्रमाण भूत नहीं मानते ऐसे लोगों की बड़ी दुर्गति होती है परंतु जो द्विज आस्तिक के बुद्धि से युक्त होकर वेदों और इतिहासों को प्रमाणिक मानते हैं वे देवताओं का साहित्य प्राप्त करते हैं